O <tries> O

स्थित सज्जनों मातृशक्ति और ब्रह्मचारी का तनोपनिषद के, के दूसरे खंड का प्रकरण चल रहा है जिसमें तबलकार ऋषि ने यह उपदेश दिया कि जिस परमात्मा को जानना है जिस ब्रह्म को जानना है उसके लिए प्रतिबोध को उत्पन्न करो

अंतर्मुखी होकर के उसको जानो और दूसरी तरफ संकेत किया भूतेशु भूतेशु विचिंत धीरा धीर लोग भूत भूत में प्राणी प्राणी में विचार करके प्राणी प्राणी के विषय में विचार करके एक एक प्रकृति के तत्वों के ऊपर विचार करके

के अस्मात् अमृता भवंती मर करके इस शरीर को छोड़ के अमृतत्व को तो प्राप्त करते हैं ये प्राणियों को देखना उनकी विवेचना करना इतना मुख्य है जो कि हमें मुक्ति तक पहुंचा सकता है मुक्ति तक पहुंचने के लिए जिस बुद्धि और जिस ज्ञान की आवश्यकता है

जिस समझ की आवश्यकता है जिस विवेक और वैराग्य की आवश्यकता है वो हमें इस सृष्टि को देख करके पता लगती है यह चेत अवेदित अथ सत्यम इस जीवन में अगर ईश्वर को जान लिया समझ लिया पा लिया तब तो ठीक है नो चेत यह अवेदित महती विनष्टी

अगर इस जन्म में ईश्वर को नहीं जाना तो महान विनाश हो जाएगा प्राणियों को एक सामान्य दृष्टि से हम देख लेते हैं कि अपने अपने कर्मफल के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों के अंदर प्राणी जन्म ले रहे हैं और इससे आगे हम सोचें कि मनुष्य इस धरती पर इतने कम हैं

अन्य जीव जंतु प्राणी वनस्पति जो कि सजीव शरीर हैं, उतनी ही आत्माएं वहां विद्यमान हैं वो तुलना में अनुपात में बहुत अधिक है वहां भी उसी तरह की आत्मा है जैसी कि हमारी अपनी आत्मा है तो आखिर ये ऐसा क्यों हो गया कि इतने प्राणी विभिन्न योनियों के अंदर विद्यमान हैं

और मात्र कुछ आत्माएं ही मनुष्य शरीर के अंदर विद्यमान है प्रश्न उठता है कि ऐसा क्या कर दिया इन प्राणियों ने जो कितने वर्षों तक लगातार वहां विद्यमान है यह बड़ी लंबी पंक्ति लगी हुई है मनुष्य जन्म को पाने के लिए कर्मफल भोगते भोगते जब पाप पुण्य की तुल्यता होगी तो मनुष्य शरीर मिलेगा भूतेशु भूतेशु विचिन्ते उन प्राणियों को

वहां देख करके वो विचार रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो गया कर्म योनि केवल मनुष्य योनि है और मनुष्य का शरीर 50-75-100 साल आज चल पाता है सतयुग की भी लगाए तो अधिक से अधिक मानव की आयु 400 वर्ष स्वीकार की गई है इस अनंत काल तक इसने लंबे काल तक इतर योनियों में

प्राणी भटक रहे हैं उसकी दृष्टि से 400 साल भी बहुत कम है अरबों खरबों वर्षों तक न जाने कितने सृष्टि और प्रलय तक ये जीव इन्हीं योनियों के अंदर भटक रहे हैं वही भोग रहे हैं उनको मनुष्य जीवन का अवसर ही नहीं मिल रहा है तो आखिर उन्होंने इस कर्म योनि मनुष्य शरीर में ऐसा क्या कर दिया कि उधर ही वो विद्यमान है

हम सामान्य रूप से यदि मनुष्यों को देखें तो हमारी एक धारणा बनती है कि समाज के अधिकांश व्यक्ति सज्जन हैं अच्छे हैं दुर्जन व्यक्ति अपराध करने वाले तो बहुत कम होते हैं उनका प्रतिशत बहुत कम है ये आज के कानून की दृष्टि से स्थूल रूप से ठीक हो सकता है लेकिन जी कर्मफल व्यवस्था

जिस ईश्वर के संविधान से चल रही है जिस ईश्वर के संविधान के अनुरूप चल रही है उसकी दृष्टि में हमें देखना होगा कि कौन अच्छे कर्म कर रहा है और कौन बुरे कर्म कर रहा है मनुष्य और इतर प्राणियों में जो अनुपात का इतना बड़ा अंतर है वो इतना अवश्य संकेत कर देता है कि मनुष्य शरीर में हम बहुत अधिक

गलत कार्य बहुत अधिक अधर्म के कार्य करते हैं हम शरीर से भी अधर्म करते हैं वाणी से भी करते हैं और मन से तो न जाने इतना करते हैं हम कल्पना भी नहीं कर पाते हम सोच भी नहीं पाते अब ये भूतेशु भूतेशु विचिंत्य भूत भूत में सोचने वाला साधक फिर भी प्रश्न उठाता है कि आखिर सौ सालों में भी

शरीर से कितने कर्म करूंगा मैं वाणी से भी कितने करूंगा मन से भी बहुत कर्म होते हैं लेकिन फिर भी क्या इसका इतना बड़ा फल है कि मैं खरबों और नीलों वर्षों तक इतर योनियों में भटकता रहूं क्या इतने बुरे कर्म हो जाते हैं इतने अधिक कर्म हो जाते हैं तो वहां दूसरी एक और बात हमें समझनी होगी ईश्वर के दंड

काफी लंबे होते हैं और इन प्रकार के होते हैं हम ये सोचते हैं कि हमने ये छोटा सा बुरा काम किया है लेकिन उसका फल कितना लंबा और कितने समय तक होगा इसकी हम कल्पना नहीं कर पाते ईश्वर ने जो ये सारी सृष्टि बनाई है इस तरह से बनाई है कि वो अपने श्रेष्ठतम रूप में है उपयुक्ततम तम रूप में है एक जीव का जीवन

दूसरे जीव के आधार पर चल रहा है चाहे वनस्पति हो चाहे जीव जंतु हो और चाहे मनुष्य हो पशु पक्षी हो जलचर हो थलचर हो सबका जीवन दूसरों के ऊपर निर्भर है हमारा जीवन चलने के लिए अन्य कितने प्राणियों का हम उपयोग करते हैं उनकी कितनी मेहनत का उपयोग करते हैं इसको विचारेंगे

हमको जो ये मनुष्य शरीर का अवसर मिला है यह अवसर किस कीमत पर मिला है यदि इस अवसर को हम गवाते हैं वो कीमत हमको चुकानी होगी और ये इस प्रकार की कीमत नहीं है कि हम किसी श्रमिक को धन देकर के वेतन देकर के कीमत चुका देते हैं यहां पैसे से कोई कीमत नहीं चुकाई जाती कुछ कीमत ऐसी होती है जो समय देकर के ही चुकाई जाती है

अपने सहयोग को देकर के ही कीमत चुकाई जाती है वस्तु या धन से कीमत नहीं चुकाई जाती यश देकर के सम्मान देकर के की कीमत नहीं चुकाई जा सकती एक उदाहरण देखें कुछ बच्चे एक दीवार के परे चल रहे खेल को देखना चाहते हैं

विद्यालय के मैदान के अंदर खेल चल रहा है चारों तरफ ऊंची दीवार है छह बच्चे हैं वो खेल देखना चाहते हैं उनके पास और कोई साधन नहीं है कि खेल देख सकें दीवार के बाहर खड़े हैं एक व्यक्ति इतना लंबा नहीं है कि वो देख सके तो उपाय उन्होंने सोचा कि हम एक दूसरे के ऊपर खड़े होकर के देख सकते हैं

तो तीन जने नीचे खड़े हो गए तीन के ऊपर दो खड़े हो गए और उन दो पे भी एक जना ऊपर चढ़ गया और वो खेल को देख पा रहा है केवल एक जना खेल को देख पा रहा है कुछ देर पांच दस मिनट उसने खेल देख लिया अब आगे की व्यवस्था क्या होगी वो नीचे आएगा वो खड़ा रहेगा

और बाकी के जो पांच हैं जब तक वो देखेंगे तब तक वो नीचे खड़ा हुआ अपना कंधा देगा परस्पर इसी प्रकार का सहयोग करके उस खेल को देख सकते हैं इस मनुष्य शरीर में जो हमने अवसर पाया है मुक्ति प्राप्ति का ये अवसर हमारे को अन्य जीवों के सहयोग से मिला है और इस मनुष्य जन्म में आने से पहले हमने भी बहुत से मनुष्यों को

मुक्ति प्राप्ति करने के लिए सहयोग प्रदान किया है करोड़ों अरबों वर्षों तक हमने भी किया है और आज हमको दूसरों का सहयोग मिल रहा है हमको कितना सहयोग मिलता है हम अपना ये छोटा सा एक दिन चलाने के लिए भोजन करते हैं हम अगर 250 ग्राम गेहूं खाते हैं

तो ढाई सौ ग्राम गेहूं कितने गेहूं के पौधों से निकल करके आता है एक एक पौधे में एक एक आत्मा विद्यमान था और उस आत्मा ने जब तक वो पौधा रहा ढाई या तीन महीने की फसल थी तब तक अपना समय गेहूं बनाने के लिए दिया है केवल कुछ बालियां बनाने के लिए तो एक दिन का गेहूं खाने के लिए हमारे को कितने जीवों का श्रम दिवस

उपयोग में लेना हुआ मान लीजिए दस भी पौधे हैं तो दस पौधों का तीन महीने का समय तीस महीना और भी गणना बढ़ा सकते हैं हमने एक गाजर खाई उस गाजर को बनने में डेढ़ महीना दो महीना लगा पचास दिन साठ दिन लगे

किसी एक आत्मा ने वहां रह करके अपना समय दिया है इसलिए एक गाजर खा सकें उसका अपना कर्मफल है वो वहां चल रहा है लेकिन उसके साथ साथ हमारे को भी समय मिला है हम एक गन्ना चूसते हैं वो इस एक गन्ने को बनने के लिए एक साल लगा है एक आत्मा वहां पर विद्यमान रहा है

एक कीमत हम कब चुकाएंगे कैसे चुकाएंगे ईश्वर के यहां कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम धन देकर के इस कीमत को चुका सके इस समय की कीमत को चुका सके इसके लिए तो हमको ही वहां पर समय देना होगा और यही कारण है कि ईश्वर के जो दंड है वो बहुत लंबे होते हैं बहुत अधिक लंबे होते हैं हम दूध पीते हैं एक गाय का उपयोग करते हैं

और वो गाय भी दूध बनाने के लिए कितने पौधों को खाती है इतनी घास खाती है उन जीवों का सहयोग गाय को मिल रहा है और उस गाय के पेट में चारे को पचाने के लिए जो लाखों सूक्ष्म जीव हैं, उनका जीवन भी उस गाय के दूध के बनने के लिए है आप कल्पना करते जाइए थोड़ी सी दाल हम खाते हैं दाल के एक पौधे में

उसकी जड़ों के अंदर छोटे छोटे सूक्ष्म कीट होते हैं उनकी गांठों के अंदर वो वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं और उससे फिर प्रोटीन बनता है वो दाल का एक पौधा एक आत्मा वहां नहीं है वहां और हजारों लाखों सूक्ष्म कीट उसकी जड़ के अंदर बैठे हैं जो सतत सेवा कर रहे हैं सब एक तरह से फैक्ट्रिया है रसायन बनाने की

एक तत्व को दूसरे तत्व में परिवर्तित करने की इसलिए यह सारा का सारा इसलिए कि कुछ दाल बन सके कुछ अन्य जीवों को उपयोग मिल सके मनुष्य को उपयोग मिल सके तो हम इस कीमत के ऊपर अपना यह मनुष्य जीवन चला पा रहे हैं इसको अगर देखें तो ईश्वर के यहां तो यही विधान है अगर हमने इस अवसर को उपयोग में ले लिया

तो ठीक है हम मुक्ति में चले जाएंगे अब हमारे लिए उसको चुकाने की आवश्यकता नहीं है लेकिन अगर हमने इस अवसर को खो दिया तो फिर हमको उसी तरह वर्षों तक गन्ने के अंदर रहकर के दूसरे के लिए मीठा रस उत्पन्न करना होगा वर्षों तक हमको दाल के पौधे के अंदर रह करके उसके लिए कुछ थोड़ा सा प्रोटीन बनाना होगा

मनुष्यों के लिए दूत पैदा करना होगा गाय के आमाशय में रह करके उसके चारे को पचाना होगा गलाना होगा और इसी तरह न जाने क्या क्या हमको कितने वर्षों तक करना होगा तो यहां कीमत केवल समय दे करके चुकाई जाती है इसलिए ऋषि कह रहे हैं कि भूतेशु भूतेशु विचिन्त इन भूत भूत प्राणियों में देख करके आपको पता लगेगा कि यह चेत अवेदित

सत्यम अस्थि इस जन्म में अगर ईश्वर को पा लिया तो ठीक है क्योंकि तो एक लंबे समय तक मुक्ति के अंदर हम रहेंगे और अगर इस जन्म में नहीं गए तो फिर हमको इस सेवा का शुल्क इस सेवा की पूर्ति समय के रूप में सेवा देकर के ही करनी पड़ेगी एक कहानी समाज के अंदर प्रचलित है

एक राजा ने एक लकड़हारे पर खुश होकर के उसे चंदन का जंगल दे दिया वो पहले जंगल से लकड़ियां काट करके कोयले बना करके बेचा करता था राजा तो बाघ दे के चला गया कुछ महीनों के बाद में उधर से गुजरा उसने सोचा कि अब तो वो बड़ा धनवान हो गया होगा लेकिन उसने देखा वो उसी प्रकार से चंदन को काट करके

कोयला बना करके बेच रहा था यह लखड़ा हार है कि उस कोयले बनाने वाले की दृष्टि है कि उसे लाभ हो रहा है उसकी दृष्टि है वो ऐसा नहीं सोच रहा कि मेरा कोई विनाश हो गया है उसको तो लाभ ही दिख रहा है उसका तो जीवन चल रहा है उसको तो दो रोटी मिल रही है लेकिन राजा की दृष्टि में या समझदार व्यक्ति की दृष्टि में देखें तो उसने अपना विनाश कर लिया

तो उसी दृष्टि से ऋषि कह रहे हैं हम ये समझते हैं कि हमने जीवन में बहुत कुछ पा लिया है कुछ भौतिक साधनों की उपलब्धि कर ली है कुछ भौतिक सुखों को भोग लिया है ये कोयले बेचने जैसी उपलब्धि है ये मनुष्य जीवन तो उस परम पिता परमात्मा को पाने के लिए उसके आनंद के लिए मिला था और अगर वो हमको नहीं मिला यह हमारा विनाश ही है

यह मेहती विनष्टी है महान विनाश इसी बोध को ऋषि देना चाहते हैं भूतेशु भूतेशु विचित धीरा एक एक प्राणी में विचार करो क्या स्थिति है क्यों है और इसके बाद में जो समझ पैदा होगी वो समझ उचित विवेक की होगी उचित ज्ञान की होगी उचित वैराग्य की होगी और उससे हम परमात्मा को पा सकेंगे और तब

हमारा भी विचार यही होगा दूसरों को भी हम यही कह सकेंगे यह चेत अवेदित अथा सत्यम अस्थि इस जन्म में ईश्वर को पा लिया तो ठीक है नो चेत यह अवेदित महती विनष्टी ईश्वर को अगर नहीं पाया तो यह महान विनाश होगा ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमारे अंदर

संसार को देखने की प्रवृत्ति बने उसके पीछे छिपे नियम कारणों को हम जाने और उससे एक समझ विवेक हमारे अंदर पैदा हो वैराग्य पैदा हो और उसके बल पर हम इन संसाधनों का उचित उपयोग करते हुए इनसे निर्लिप्त रहते हुए अनंत परमात्मा

आनंद स्वरूप परमात्मा को पा सकें तीन बार ओम का उच्चारण